संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व भीम और दुर्योधन का भयंकर गदा युद्ध संजय कहते हैं महाराज उन दोनों भाइयों ने जब पुनः भिड़ंत हुई तो दोनों ही दोनों के चुकने का अवसर देखते हुए पैथरी बदलने लगे दोनों की गदाएं यमदंड और के समान भयंकर दिखाई देती थी भीमसेन जब अपनी गदा को घुमाकर प्रहार करते उस समय उसकी भयंकर आवाज एक मुहूर्त तक गूंजती रहती थी यह देखकर दुर्योधन को बड़ा विस्मय होता था नाना प्रकार के पैतरे दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीमसेन की उस समय अपूर्व हो रही थी। एक दूसरे से भिडकर कर अपने अपने बचाव का प्रयत्न करते थे तरह तरह के पैतरे बदलना चक्कर देना शत्रु पर प्रहार करना उसके प्रहार को बचाना या रोकना तथा आगे बढ़कर पीछे हटना बेग से शत्रु पर धाबा करना उसके प्रयत्न को निष्फल कर देना सावधानी पूर्वक एक स्थान पर खड़ा होना सामने आते ही शत्रु से युद्ध छेड़ना प्रहार के लिए चारों ओर घूमना शत्रु को घूमने से रोकना नीचे से कूद कर शत्रु का भार बचाना तिरछी गति से उछल कर प्रहार से बचना पास जाकर और दूर हटकर शत्रु के ऊपर प्रहार करना इत्यादि बहुत सी क्रियाएं दिखाई ते हुए दोनों लड़ रहे थे दोनों ही प्रहार करते हुए एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करते थे युद्ध का खेल दिखाते हुए सहसा गदाओं की चोट कर बैठते थे इस प्रकार उनमें इंद्र और बित्रासुर की भांति भयंकर युद्ध चल रहा था दोनों ही अपने अपने मंडल में खड़े थे दाएं मंडल में दुर्योधन था और बाए में भीमसेन उस समय दुर्योधन ने भीमसेन की पसली में गला मारी परंतु भीमसेन ने उसके प्रहार को कुछ भी नागिन कर के समान भयंकर गदा घुमाई और उसे दुर्योधन पर दे मारा एक दुर्योधन ने भी अपनी भयंकर गदा उठाकर पुनः भीमसेन पर प्रहार किया गदा प्रहार करते समय बड़े जोर का शब्द होता और आग की छिंग छूटने लगती थी दुर्योधन भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देता हुआ भीमसेन से अधिक शोभा पाने लगा भीमसेन भी बड़े वेग से गधा घुमाने लगे इतने में ही आपका पुत्र युद्ध के कई पैतरे दिखाता हुआ भीम पर टूट पड़ा भीम ने भी क्रोध से भरकर उसकी गदा पर ही आघात किया दोनों गदाओं के टकराने से भयानक आवाज हुई चिनगारियां छूटने लगी भीमसेन ने बड़े वेग से गदा छोड़ी थी वह जो ही नीचे गिरी वहां की धरती काप उठी यद एक दुर्योधन ने भीमसेन के मस्तक पर गदा का प्रहार किया किंतु भीमसेन तनिक भी घबराए नहीं यह एक अद्भुत बात थी तत्पश्चात पुत्र पर अपनी बड़ी भारी गदा चलाई किंतु दुर्योधन फुर्ती से इधर उधर होकर उस प्रहार को बचा गया इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ अब उसने भीमसेन की छाती पर गधा मारी उसकी चोट से भीम को मूर्छा आ गई और वह एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा किंतु थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को संभाल लिया और दुर्योधन की पसली में बड़े जोर से गदा मारी उस प्रहार से व्याकुल हो आपका पुत्र जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया उसे इस अवस्था में देखकर संजो ने हर्ष ध्वनि की तब दुर्योधन क्रोध से जल उठा और महान सर्प की भांति फुपकारने लगा उसने भीमसेन की ओर इस तरह देखा मानो उन्हें भस्म कर डालेगा उनकी खोपड़ी कुचल डालने के लिए वह हाथ में गदा लिए उनकी ओर दौड़ा पास पहुंचकर उसने भीम के ललाट पर गदा का आघात किया किंतु भीम पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे इस इस प्रकार का इस प्रहार इस प्रहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ तदनंतर उन्होंने भी दुर्योधन के ऊपर अपनी लोह में गदा का प्रहार किया उसकी चोट से आपके पुत्र की नस्त ढीली हो गई वह कांपता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा यद एक पांडव हर्ष में भर कर सिंहनाथ करने लगे कुछ ही देर में जब दुर्योधन को होश हुआ तो वह उछलकर खड़ा हो गया और एक सुशिक्षित योद्धा की भांति रणभूमि में विचरने लगा घूमते घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए भीम से इनको गदा से मारा उसकी चोट खाकर उनका सारा शरीर शिथिल हो गया और वे धरती चूमने लगे भीम को गिराकर दुर्योधन दहाड़ने लगा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 इन दोनों वीरों में आप किसको बड़ा मानते हैं किसमें कौन सा गुण अधिक है यह मुझे बताइए भगवान बोले शिक्षा तो इन दोनों को एक सी मिली है किंतु तो कि बल में अधिक है और अभ्यास तथा प्रयत्न में दुर्योधन बढ़ा चढ़ा है यदि भीम सेन धन पूर्वक युद्ध करेंगे तो नहीं जीत सकते इन्होंने जीवे समय यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में गदा मार दुर्योधन की झांखें तोड़ डालूंगा आज ये उस प्रतिज्ञा का पालन करे अर्जुन मैं फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि धर्मराज के काल हम लोगों पर पुनः भय आ है बहुत प्रयास करके भीष्म वीरों को मारकर हमें विजय और यश की प्राप्ति हुई थी किंतु युधिष्ठ ने उस विजय को फिर से संदेह में डाल दिया है एक की हार जीत से सबकी हार जीत की शर्त लगाकर उन्होंने जो इस भयंकर युद्ध को जुए का दाव बना डाला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 क्योंकि वे एक निश्चय पर पहुंचे हुए होते हैं, उस समय वे मृत्यु से भी भी नहीं नहीं डरते, जो जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में कूद पड़े, उनके सामने इंद्र भी नहीं सकते। दुर्योधन की सेना मारी गई थी वह परास्त हो गया था और अब राज्य मिलने की आशा न होने के कारण वह वन में चला जाना चाहता था इसलिए भाग पोखरे में छिपा था ऐसे हताश शत्रु को कौन बुद्धिमान द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि कहीं दुर्योधन हमलों के जीते हुए राज्य को फिर न्याले